दया परिवार के सहयोग से कार्यक्रम गीता चिंतन वाला कार्यक्रम में अभी विशेष कार्यक्रम चल रहा है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः सत्र में सप्त सत्र, सप्तश अध्याय के सोलवा श्लोक तक हो गया था तप तो शारीर तप मानस वांग में तप मानस तप तीन प्रकार कहा गया और ये सौ तप सात्विक राजस्व तामस भेद से तीन प्रकार है अभी सात्विक तप क्या कहते हैं श्रद्धया परया तप तम परया पर तप्तम तपस्त त्रिविध न रही तपस्त त्रिविध न सात्विकं परिचक्षते अफलाकांक्षिक्त अफलाकांक्षी सात्विकतेकं पर श्रद्धया पर तप्त तपस्तृधर अफलाकांक्षि सात्विकं परिचक्षते श्रद्धया पर त जो तपत किया गया पर श्रद्धा या श्रद्धा पूर्वक तो करना चाहिए आर्थिक बुद्धि जैसे कहा गया ऐसे करना चाहिए भक्ति भक्तिपूर्वक श्रद्धा के साथ क्यों सामान्य प्रकृष्ठ अत्यंत श्रद्धा कुछ नहीं सोचना करना ही तप करने के लिए कहा गया, करना कर गया। भक्ति कर। तप करना प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक तप तत्विधनर ही जिन लोगों ने इसे तप कर, किया है किसी लोगों ने अफलाकांक्षी आकांक्षी भी, भी। फल नहीं चाहने वाले फल चाहने वाले जो तप है वो अलग है उसको अलग से कहेंगे जब फल नहीं चाहने वाले तप किया गया और युक्त ही समाहित होकर के फल करते समय समाहित फल इच्छा नहीं है अन्य की इच्छा नहीं करके एकाग्र होकर के अत्यंत श्रद्धा से तप किया उसको सात्विक कहते हैं सात्विकते परिचक्ष बहुचान कहते हैं चष्टे चक्षाते चक्षते बनता है कहते शिष्ट लोग कहते ये सात्विक तप अत्यंत श्रद्धा से किया फल इच्छा रहित होकर के त्रिविधम का था शारीर रहो वाघ में तप हो और मानस तप हो प्रकार तपुर आया शरीर तपो तप के द्वारा भांग में तपो मन के द्वारा जो तपो वो तीनों प्रकार तपो अत्यंत श्रद्धा से फलैसा रही करने पर सात्विक कहा जाता है कहते है श्लो को बोलो तत् तपस्तर सात्विक सत्कारमान पूजार्थं सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्बेन चैवयत् तपोदंबन चैवयत् क्रीयते तदिह प्रोक्तं क्रीयते तदिह प्रोक्तं राजसंचलम संचल राजसंचलम राजल सत्कारमान पूजार्थं सत्कार मान पूजा सब एक प्रकार है किंतु भेद है भगवान तीन शब्द कहते सत्कार मान पूजा सत्कार है साधु बड़े साधु बहुत अच्छा है ये बड़े तपस्व बड़े साधु है ये ब्राह्मण बहुत तपस्वी है ये कहना सत्कार अरे मान है सम्मान करना काये उठकर के खड़े हो गए अभिवादन संस्कार आदि किया ये मान है अरे पूजा है पूजा उसके अभेशा क्या खाली महान तो खड़े हो गए पूजा है जाकर के पाद पर चाड़ना अर्चना आरती भजन खिलाना ये पूजा में ऐसे देवता की पूजा करते तो आसन पादासन गंध पुष्प धूप दीप नएवेद्य अर्पण करते हैं वैसे कोई यहां पर पुझ पूजा तपस्वी की पूजा क्या है पात्र प्रक्षण अर्चना आरती भोजन देना कराना तो लोग समझे कि बड़े तपस्वी कोई तप करने पर अन्य लोग सम्मान करते हैं ये जो तप किया जाता है या तो सत्कार सब लोग कहे प्रशंसा करे बहुत साधु बड़े तपस्या बड़े तपस्या सब कहेंगे सम्मान करेंगे और पूजा करेंगे इसके लिए जो तप किया जाता है तप तो करते तप का उद्देश्य लोग में हाँ। बड़े तपस्वी कहेंगे पूजा करेंगे धन संपत्ति देंगे ये सत्कार मान पूजाथम दम्भे नम्भ पूर्वक अपने धर्मध्वजित प्रकट करने के लिए हम हे करेंगे हमेशा करते हैं ये जो तप किया जाता है सत्कार मान पूजाथम आगे क्या है तप दमभेना दम्भ पूर्वक ये कहा गया राजसम तप का और चलम ये फल कभी फल होता है कभी तो कुछ नहीं इस इसका कोई चाहने पर सत्कार मानव पूजा चाहने पर सबको सत्कार मानव पूजा मिल जाता है ये भी कोई जरूरी नहीं नहीं है और मिल भी जाए वो फल कुछ समय पर मिला उसका क्या फल है ये फल नहीं है तप करने का ये फल नहीं है तप का फल तो तप करके परमात्मा प्राप्ति के लिए अंतगोण शुद्धि हो परमात्मा प्राप्त किया तो वो तप का कोई महत्व है अन्य जो तप सत्कार महान पूजा के लिए चल ध्रुवम अत्यंत क्षणि का कुछ फल मिला उस फल कुछ नहीं अभी कुछ थोड़ा कोई अच्छा कह दिया मर गया वो तप का फल कुछ मिलेगा सत्कार महान पूजा के लिए जो तप किया मरने के बाद फिर कोई तप का फल कोई देगा वो तप मिल गया कोई जितने सम्मान मिलेगा मिलेगा खत्म हो गया उसके लिए तप है और राजस कहा गया हाँ श्लोको बोला पूजा तम तपोदम चय किये तदी प्रोक्तम राजल मध्रुवम मूढ़ ग्रहेणात्मो यत पीड़या क्रीयते तप पीड़या क्रीय तप परोत्सा पर तत्ताम सदात पीड़ाया क्रियते मूढ़ग्रहेणात्मु पीड़या क्रीय से तपत्स मूढ़ ग्राहण अविवेक निश्चय ज्ञान पूर्वक कुछ न कुछ निश्चय कर करें हमेशा करेंगे यम तो पीड़या कृहते तब अपने पीड़ा से करते कष्ट देंगे अपने को कष्ट देकर पीड़ा करते हैं अविवेक करके जैसे हाथ ऊपर उठा कर रख दिया कोई नियम करना में खड़े रहेंगे कभी बैठेंगे लेटेंगे तो कहीं जाकर मंदिर में खड़े रहते हैं। लोग सब आकर देखते हैं फिर कुछ दक्षिणा मिली है फिर वहां चल जाएंगे पंद्रह दिन और दूसरे स्थान में क्या करेंगे दिन रात खड़े रहेंगे तपत है ऐसे खाली खड़े रह जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे ये तपत जो अब आत्मा ने बीडा कष्ट तो होता है क्योंकि इसे लस्सी बांध कर रखेंगे उसमें खड़े रहेंगे सोएंगे तो उसी के ऊपर खड़े रहेंगे उसके ऊपर खड़े रहते हो तो नीत जाएंगे ऐसे ऐसे कुछ करते हैं कभी मौका मिले पर लेट गए तो कोई भी कितने दिन रहते पंद्रह दिन रहेंगे तो सब लोग दिन भर देखेंगे दो चार दिन देखेंगे फिर देखने वाले थ्रे सो जाते हैं रात भर कौन दिखता रहेगा वो ठीक है खड़े रहते खड़े रहते हो गया देख लिया दो तीन दिन नहीं खड़े रहते हैं फिर और क्या मिलेगा कितने देर देखते रहेंगे कौन रात भर देखता रहेगा रोज खड़े होते नहीं होते हैं वो कुछ करते हैं इसी प्रकार कोई कुछ नियम करते हम ये ये खाते ये नहीं खाते हैं जिसके पास धन संपत्ति हो कुछ नियम करे कहे तो कोई बात नहीं साधारण कोई नियम कर दिया अब में जाएगा किसके घर में वरना हम तो केवल दूध पीते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। किसके घर पहुंच गए और भूखा वापस आ गए तो पाप लोता गृहस्थल तो लो कुछ जानते हैं फिर कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे केवल फल खाते है सबके पास नहीं होगा तो फिर लाना देना है। कुछ नियम ऐसे रखे जिससे अन्य को कष्ट हो तो ये साधु सन्यासी का ये धर्म नहीं है इसे जो मिलता है उसको लेकर लेकर खा लिया और यदि हाँ इतने हैं हम ये चीज नहीं खाते अशुद्ध भोजन नहीं करते तो कहने से उनको भी शिक्षा मिले कि वो अशुद्ध भोजन नहीं करे भले कभी भूखा रह जाए कि मैं हम प्याज वसूल नहीं खाते है तो उनको भी लगेगा नहीं खिलाना चाहिए और नहीं होता है तो कभी कभी हम भिसा करते थे देव गए रोटी मानते तो जिस दिन आप सब्जी डाल प्याज डालते हो तो हमको केवल रोटी दे दो और जो लोग अमीर सबूज करते वहाँ रोटी भी नहीं लेते हैं ऐसे वो लोग भी उबरता देते हैं और नहीं लेते हैं किंतु जो प्याज उठने खाते तो हमको रोटी केवल दे दो गुड़ दे दो नहीं तो कोई सब्जी है तो कोई सूखा सब्जी दे दिया तो कुछ हम बना कर खाएंगे किन्तु रोटी खाने दे दो और रोटी दे तो क्योंकि बड़े दुखी होते फिर बाद में कुछ लोग ऐसे में कुछ लोग प्याज ऐसे नहीं खाले खा लेते हैं फिर अन्य लोग कहते हैं हम आपके लिए अलग बनाए ऐसे ऐसे करते हैं तो ये जो दूसरे को कष्ट दे करके अपने कष्ट प्राप्त करके और किस लिए करते परस्य से उत्साहनात्मा दूसरे को कष्ट दे के नाश करने के लिए ऐसे कुछ कर्म है करेंगे तप करेंगे तब पर्व का नाश हो जाएगा विनाश के लिए ऐसे ऐसे पर्व का नाश कहीं दिमाग कुछ क्या कहते हैं उच्चारण उच्चारण हो जाएगा ऐसे ऐसे कुछ करते हैं विभिन्न प्रकार तामस तप है वो अनुचित ये करने वाले पाप पाप से नीचे जाएगा किंतु कोई लोग करते हैं अविवेक निश्चय पूर्वक अपने को कष्ट दे करके दूसरे को नाच करने के लिए तामस तप है श्लोको बोलो साधना समुदाय जैसे आज आया था कर्म करना चाहिए पूजा ध्यान आदि करना चाहिए कर्तव्य मानकर कि के हमारे करना कर्तव्य मनुष्य जन्म मिला तो करना चाहिए किसी फल की चाक्य भी न इसी प्रकार दान के लिए कहते हैं दात यदान दातव्य दीयते नुपकारिणे दीयते नुपकारिणे देश कालेत्रे देशे कालेत्रे तद्दन सात्व तद्दानं सात्विकं सात्व स्मृत दातव्यन दान दातव्यमित अनुपकरण देश काले पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति देशे काले च दीय थे तद दान सात्विक स्मृत दान करते किसले इति दान करना चाहिए मेरे पास ये तो देना चाहिए पुण्य कर्म से धन आया धन का सत्कर्म उपयोग करना चाहिए दान दिये किसको देते हैं अनुपकारी ने जो उपकार करने के समर्थ ही नहीं उसको देते हैं कोई रास्ता में जाते थे किसको कोई दिया ये भावना है कि आगे पर कभी हमारा उपकार करेगा अनुपकार नहीं और समर्थ नहीं और यदि समर्थ कहीं हो तभी तो भी उपकार की अपेक्षा नहीं करेगी जो तो असमर्थ है उनको दिया तो है ही प्रश्न नहीं जाए कहीं समर्थ है तो भी वहां उपकार की अपेक्षा नहीं करेगी दोनों प्रकार है देश है काले च पात्र देश तीर्थ स्थान में दान करना चाहिए काल संक्रांति एकादशी पूर्णिमा आदि विशेष समय में और पात्र है पात्र भी योग्य तपस्वी कोई को देना चाहिए और कोई यदि गलत उपयोग करता है उसको देना नहीं चाहिए कोई खाने पीने में पीता है मांग करके रास्ता में ऐसे देखते कभी कभी कोई तो बताते ये तो अभी रुपया लेकर जाकर पिएगा कुछ लोग मांगते हैं लेकर के खाना पीना कुछ होना रहता है तो उनको देना उचित तो नहीं होता है पात्र में दया सात्विक को विद्वान तपस्वी ज्ञानी ऐसी को देख करके जिन जान देते हैं देश काल पात्र देख करके देना होता है सात्विक को हम सुनता हूं के दान है उसमें देश काल पात्र कुछ नहीं भूखा पात्र तो भूखा है तो खाद्य कुछ दे दिया उसमें अन्न दान करते समय वो भोजन करता खिलाया अन्न खाया वो हो गया उसमें देश काल पात्र का विचार नहीं कोई उद्देश्य नहीं भूखा है तो खिला दिया और ऐसे कोई देते है रा, रास्ता में जाकर किनारे किनारे कहीं जहाँ चिड़िया खाएंगे पशु पक्षी खाए उनको कुछ दे देते है वहाँ वो दान नहीं कर्तव्य वे, वहां दान या उसका कोई फल मिलेगा ये भावना नहीं दान करते समय थोड़ा भी नहीं सोच के दान करने पर कुछ हमको मिलेगा अन्य को उपकार करेगा ही नहीं और कुछ मिलेगा अभी भावना नहीं ऐसे देना है दातव्यम देना चाहिए जैसे पहले ऐसा कर्म करना चाहिए इसीलिए यहां भी देना चाहिए सोच करके सातियों का दाना है स्लोग बोला हूँ काले च दीयतेपकरे देश प्रत्युपकारा यत्तु प्रत्युपकारा फल मुद्द्युन फल मुद्द्युन दीयते चरक् च परक्म तद्दन राजस्मृतम तद्दन राजस्मृत युपा परिस्थ्य पुनः दीयते चरक्म तद्दन राजस्मृतम यु प्रत्युपक उपकार करते तो हमारा कभी प्रत्युपकार करेगा किसको दिया थे किस समय का ही उपकार करेगा एक अथवा इस दान का फल मुझे कुछ मुझे मिलेगा दान करेंगे तो अदृष्ट होगा पुण्य होगा उसका फल मिलेगा यह भी भावना नहीं करना चाहिए दातव्यम इसके बदले में हमको अदृष्ट मिलेगा पुण्य मिलेगा ये भावना भी नहीं करना है फलम उद्देश्य व प्रत्युपकार के लिए अथवा फल उद्देश्य करेगी फल का उद्देश्य क्या है इसका फल मुझे मिलेगा कुछ अदृश्य होगा इसी उद्देश्य करके युद्ध दिया जाता है अगर कोई प्रत्येक प्रकार की भावना नहीं फल उद्देश्य नहीं तो भी परिकृष्टम किन्न होकर के दान करते अंदर कष्ट होता है दुख होता है वो दान भी राजस्व हो जाएगा दान देकर के प्रसन्न होना चाहिए सत्कर्म हुआ कहीं भी सत्कर्म हो कष्ट न हुआ धन हानि तो प्रसन्न होना चाहिए वहां दुखी, तो, दुखी होकर के क्लिष्ट होकर के दिया तो राजस्व हो जाएगा हंसलोग बोला सुपकारा परम दृश्य पुनः दीयते चिकृष्ट तदान राजस्म आदेश काले यदानदेश कालेन म पात्रे दीयते मात्रेभ्य दीयते असत्तम्ञात असत्तम्ञात सत्ता हृत सत्ताम सहृत प्रदेश कालेन अपात्र दीये असत्तम्ञात सत्ताहृत यद्दान अदेश दीये से देश पवित्र देश नहीं पवित्र काल नहीं जो पात्र नहीं दान की योग्य नहीं देश होता है पुण्य स्थान होता है तीर्थ स्थान होता है देश किंतु जो जो पुण्य देश नहीं जहाँ मृच अशुच आदि लोग है वो देश नहीं है वहां दान करना उचित नहीं है अकाल जो काल पुण्य तृतीय काल होता है संक्रांति ग्रहण पुण्यमा एकादशी आदि ऐसा नहीं है तो अकाल काल नहीं है और अपात्र व्यस् मूर्ख चोर आदि मूर्ख है चोर गलत कर्म करने वाले ये भी उनको देना और काल पात्र होने पर भी तीर्थस्थान है तीर्थ दिन भी अच्छा हुआ और पात्र भी प्राप्त तो हुई किन्तु वहां यदि असत्कार कर दिया अवज्ञा करके दिया सत्कार नहीं करके अवज्ञा करके तो सम्मान के साथ देना होता है देते करके बड़ापन दिखाने के लिए अथवा तिरस्कार कर देना वो दान तामस हो जाएगा और सत्कार नहीं करके और अवज्ञा करके पूजा आदि नहीं करके पूजा आदि सम्मान नहीं करके जो दिया जाता है वो तामस होता है दान करते किसको देते समय कभी निकिष समझ करके नहीं सत्कार करके सम्मान करके देना होता है यदि उसके बिना दिया तो तामस हो गया किसी पात्र को दिया तिरस्कार करके दिया वो तामस हो जाता है सोगो बोलो सदेश सत्यम सत्तावस उदाह कर्म करते समय यज्ञ दान तपस्व कर्म कुछ ना कुछ कहीं त्रुटि हो जाए तो दुर्गुण हो जाता है तो सदगुण करने के लिए यहां उपदेश करते पर्रह्म चिंतन करके पर प्रयास करना चाहे सद्गुण हो दुर्गुण नहीं हो और कुछ भी करे परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा को अर्पण करके परमात्मा भावना से कुछ अपने पास सामर्थ्य है तो परमात्मा की कृपा से और उसका यदि सदुपय होता तो ये समझिए ये भी और परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम उसका सदुपय कर पाते हैं देश काल पात्र प्राप्त कभी कुछ करते कुछ तप करते केवल दान नहीं यज्ञ हो दान हो तप हो कुछ करते समय फिर भी कहीं त्रुटि हो जाए तो परमात्मा का स्मरण चिंतन करने से सद्गुण हो जाता है भगवान यहाँ कहते हैं ओम तत्सदित्य निर्देशो ओम तत्सदित्य निर्देशो ब्राह्मण स्मृत ब्राह्मण स्मृत ब्राह्मणस्ेदाश ब्राह्मणस्ेदाश यही पुरा य निर्देश ब्रह्मणस्त विधस्ता ब्राह्मणस्ेदाश्चाच भीता पुरा ओ तत् तीन हो गया ब्रह्म त्रिविध निर्देश परब्रह्म का तीन प्रकार निर्देश निर्देशक परब्रह्म का कथन परमेश्वर का नाम प्रसिद्ध नाम ओम तत् ओम तो प्रसिद्ध है। तेका खेरन ब्रह्म ओम तते तत्व स्वे तत् सत्व सदैव समय जमग्र आशी देवा द्वितीय ये परब्रह्म ब्रह्म का निर्देश तीन प्रकार हैं। तेन इसी निर्देश के द्वारा ब्राह्मणा, वेदा यज्ञा सूरा विता ये पहले किए गए ब्राह्मण वेद और यज्ञ ब्राह्मण हो गये कर्म करने वाले कर्ता ब्राह्मणा द्विज कर्म करते हैं, कराते हैं। वेद हो गए कारण ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हो कर्ण से यहां कर लेते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे वैदिक कर्म करने के लिए वेद हो गया कर्ण उसकी तरह मंत्र की तरह साध्य जैसे जैसे मंत्र कहा गया जैसे विधान कहा गया उस प्रकार कर्म करना होता है ब्राह्मण के कर्ता वेद हो गए कर्ण साधन के कर्म, गये से कर्म है ये सब पहले विधान किए गए ये परमात्मा ने पहले बनाया पहले ऐसे किए गए ब्राह्मण वेद यज्ञ ये पहले निर्मण हुआ बीता निर्माण किया गया पहले पहले इसे कहा गया कहने का अभिप्राय ये प्राचीन नया नहीं है उसकी तुति के लिए परब्रह्म के नाम से तेरह इसे निर्देश के द्वारा ये सब जो सृष्टिकाल में भी ये कहा ऐसे परब्रह्म के नाम उच्चारण पूर्वक किया था तो परब्रह्म से पहले नर्मण किया गया इसलिए आगे कहेंगे इन नाम उच्चारण पूर्वक कुछ करना चाहिए मुख्य है परब्रह्म का नाम बताया ये परब्रह्म का नाम उच्चारण करके कुछ भी सत्कर्म करते समय परमात्मा का नाम ले और परमात्मा का चिंतन करें तब तो कुछ कर्म में त्रुटि हो जाए तो त्रुटि का मार्जन होता है हाँ इसलिए ही परमात्मा कहते हैं ये नाम भी ले अगर परमात्मा का चिंतन करे तो वो आगे फल बताएंगे क्या उसका लाभ आगे बताएंगे हिन्दी ब्रह्म का निर्देश पहले तीन हो गया ओम तत् सतो को बोलो ओम तत्व निर्देश हो ब्रह्म वेदाश्च यज्ञाच विरा ये तीन परमात्मा का निर्देश नाम होने से क्या होता है आगे कहते हैं फल बताएंगे स्वयं तस्मा दोम मृत्युदाहृत्य तस्मादाहृत्य दा यज्ञ दान तप क्रिया यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्त विधानो प्रवर्त विधानो सतत ब्रह्मवादीना सतत ब्रह्मवादीना तस्मा चौदाह यज्ञान तपस्या प्रवर्तन विधानोत्ता सतत ब्रह्मवादीना तस् या ब्रह्म का निर्देश होने से इसलिए इसलिए क्या होता है ओम इति उदाहम ऐसे उदाहरण करके उच्चारण करके ओम ऐसे उच्चारण करके ब्रह्मवादी नाम यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तनते यज्ञ दान तप तपरादी क्रिया सब की प्रवृत्ति होती है किसके ब्रह्मवादी नाम यहां ब्रह्म शब्द का तो परब्रह्म नहीं रहना परब्रह्म के जो ज्ञानी है उनकी प्रवृत्ति यज्ञ दान तत्ता होती है ब्रह्म ज्ञान होने पर नहीं जदि कुछ शरीर में दिखता है वो आवास है इसलिए यहां ब्रह्मवादी से ब्रह्म का अर्थ वेद ब्रह्म का वेद अर्थ भी है ब्रह्मवादी नाम वेदवादी वेद को जानने वाले वेद पढ़ने वाले अर्थ जानने वाले अर्थ बताने वाले उनके कर्म तो वैदिक कर्म करने वाले वेद को जानने वाले वैदिक पंडित विद्वान ब्राह्मण उनके यज्ञ दान तपादि क्रिया कभी यज्ञ करते दान करते तप करते कोई कर्म करते तो ओम इसे उच्चारण करके ये क्रिया प्रवर्तन प्रवृत्त होते हैं कौन सी क्रिया विधान उगता शास्त्र विधान शास्त्र के द्वारा जैसे कहा गया निरंतर सतत सर्वदा हमेशा ही ब्रह्म वेद वेद को जानने वाले वेद अर्थो को समझने वाले श्रुति स्मृति के विधान को समझने वाले कर्म करते विधिपूर्वक जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे करते हैं और ओम ऐसे उच्चारण करके कर्म आरंभ करते हैं कि मंत्र से सम ओम ऐसे उच्चारण करके बोलते हैं हरिओम मिलने के लिए नहीं कहा गया ओम उच्चारण के लिए लोग को जोड़ देते हैं हरि कहीं नहीं मूल ग्रंथ में ओम के प्रारंभ से कहते हैं मूल मंत्र में नहीं होने पर भी ओम कहते हैं कहीं कह देते किंतु तो मंत्र के अंदर नहीं है कहीं क्या मंत्र के अंदर है तो ऐसे ओम सूचान करके यज्ञ दान तप कर्म होते हैं विधान होता विधान से कहे गये वेद के द्वारा किन के, के होते हैं ब्रह्मवादी नाम ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ वेद ना वेद के ऊपर कहने वाले स्वतंत्र तो निरंतर हमेशा ही ऐसे करते पर ब्रह्म का उच्चारण करना चिंतन भी करना करना चाहिए अभी सामान्य कुछ भी कर्म करते स्वयं सतकर्म परमात्मा चिंतन करना चाहिए परमात्मा का स्मरण करके करना चाहिए सब तो कुछ करना चाहिए भोजन बनाते समय परमात्मा चिंतन करे खाने के पहले परमात्मा अर्पण करे कुछ भी करते सेवा करते झाड़ू पोचा लगाते कुछ भी कर्म करते तो परमात्मा चिंता न करे परमात्मा का ही सारा घर है सारा संसार परमात्मा क्या कुछ करते तो परमात्मा की सेवा के लिए यह भावना करके करना होता है परमात्मा को बुलाते हैं ये जैसे मार्ग से मास हो गया मार्गश मास में कहीं लक्ष्मी की पूजा करते हैं के गुरुवार के दिन लक्ष्मी की, की पूजा करते प्रातकाल उठ करके प्राचीन परम्परा है यहां तो गोबर नहीं मिलेगा लिपने के स्थान में नहीं कहा गोबर में पत्थर आदि में तो गोबर से लिप करके पुष्पाए दया करते हैं जगन्नाथपुरी में वहां लक्ष्मी भी है लक्ष्मी गुरुवार के समय प्रातःकाल उठकर गई कोई पूजा करते तो पूजा करने के देखने के लिए वो फल तो कैसे है बड़े बड़े स्थान में गया तो लेते हैं सोते हैं सोए और कराते <laughs> कोई तो लक्ष्मी दूर से समझ गया तो यहाँ जाना उचित नहीं और पूरा नगर में देख लिया सब लोग इसी प्रकार है फिर वापस आते समय कोई चांदा ने नहीं घर में कोई गांव के बाहर रहते थे वो पहले गांव में नहीं रहते थे अलग वो देखे वहां स्नान आदि करके क्या करते गुरुवार को स्नान करके बाहर रास्ता से घर तक घर में जहाँ पूजा करेंगे वहाँ तक मार्ग साफ करते हैं। उसे पाद चिन्ह करते लक्ष्मी से चिन्ह पर पाद पर आए उनको बुलाते हैं मार्ग पर वहाँ भी द्वारा में बाहर भी वो देखा कोई बनाते क्या उसको बोलते हैं है रंगोली दे करके बाहर दक्षिण देखा लोग रोज सामने बाहर देते हैं रोज देते हैं तो वहां देकर के वहां से लेकर वहां भी गोबर के ऊपर पुष्प रखेंगे पुष्प आदि अरे गोबर रखें गोबर के ऊपर पुष्प रखेंगे रखें। लक्ष्मी को गोबर प्रिय है गोबर रखेंगे पुष्प रखेंगे वहां से पाद चिन्ह करके तय तो करके लाते हैं तो देखे लक्ष्मी देखा तो कहीं नहीं तो यहां मिला वहां जाकर के पूजा स्वीकार करके आ गई जगन्नाथ है बलभद्रो बलभद्रो पता चला लक्ष्मी तो जाकर के चांदालुनी घर में पहुंच गई तो जगन्नाथ को बोले अभी तो यहाँ रखने रहने लायक नहीं रहा चांदालुनी घर निकार तो उसको परित्याग करना पड़ेगा बड़े भाई जो बलभद्र अनंत का अवतार कहे तो जगन्नाथ भगवान को मानना पड़ा लक्ष्मी तो कहे ठीक है आप अभी अपने जाओ तो क्या मैं क्या करो मैं तो बड़े बड़े लोगों के घरों गया था ब्राह्मण लोगों क्षत्रिय लोगो बड़े बड़े लोगे था कोई उठे नहीं सो लेते सोए है वहां मैं कैसे जाऊंगा वो तो अलक्ष्मी का स्थान होता है प्रातः जो सोते रहते हैं अशुद्ध भोजन करते अशुद्ध हैं है वहां अलक्ष्मी वास लक्ष्मी और एक अलक्ष्मी है दोनों का परस्पर विरुद्ध है जहां शादी भोजन करते है निशिद भोजन करते तो वहाँ अलक्ष्मी बास करती है लक्ष्मी वहां नहीं जाती फिर मेरा प्रवेश कैसे वहां होगा फिर देखा हुई तो कहे कैसा भी हो तो वहां यहाँ रहने के लिए लक्ष्मी कही थी हो गई लक्ष्मी जब चली जाती है वहां से संपत्ति सोने के जितने शो कैसे कैसे शो चलेगी आगे यहां तो यहां तक हो गया तो वहां भोजन भी नहीं मुझे पूजा होनी चाहिए जगन्नाथ मंदिर में तो पूजा भी नहीं हो पाई कुछ भी नहीं हुआ जगन्नाथ बल्लभद्रदी किया बात ना वो लक्ष्मी चलेगी तो सो सम्पत्ति भी चलेगी तो चलो कहीं बाहर जाकर के कुछ मांग भिज्छा लेकर भोजन कर, कर लेंगे तब इस रूपये में जाएंगे तो तो अपमान होगा शरण लगेगा दो ब्राह्मण बेसो बना करेंगे, गए विषय करने के लिए विषय करने जहां जाकर खड़े हुए और वो लोग ब्राह्मण दो मांग रहे चलो जल्दी जाए भोजन कोई ब्राह्मण वहां घर जाए देखे जो भजन बनाते कहीं चला गया <laughs> बोले ये कहां से अलग में आए दोनों इनको बगाओ <laughs> फिर कहीं किसके पास रूपया वो गिनती करते गए कूपया देने के लिए रूपया ऐसे करते देखते समय रूपया कहा चला गया दिखा यार यार। तो है यार वो नहीं खत्म हो गया तो फिर बोले ये कहां से लकड़ी लेकर भागे कोई भोजन बनाता था वो गए तो बोले अभी हमें भोजन थोड़ा बनाएंगे आप बैठो मैं ला रहा हूँ ला रही हूं जा करके जब देखे लकड़ी जलती थे लकड़ी भी बुझ गई भोजन पानी, पानी जैसे गर्म रहा भोजन पकता नहीं देखा सब्जी कुछ बनाया था वो कुछ नहीं जो सामग्री हो में नहीं फिर लकड़ी लेकर भोजन रोटी किया भोजन है ना लकड़ी लेकर गया भागा नहीं तुम भागो यहाँ से अलग कहाँ से आए और फिर डर कर भागे जहां गए ये स्थिति हुई न भोजन मिला न रुपया मिला ना कोई बैठने के सम्मान से बोला तो वो भी भगाया इधर उधर भागे तो बोले क्या करेंगे चलो दिन भर उपास रहे फिर देखे गांव के बाहर चले गांव के अंदर तो देखे लोग भगाए फिर बाद में जहां गए पहले से भगाए भागो भागो ये कहां से अलक्ष्यों आए अलग सदस्य कहते फिर वो कही जो चांदाल चांदा नहीं वो चांदल नहीं कोई थाने में कोई लक्ष्मी जाकर के समुद्र किनारे एकांत में कोई थाने में कुछ बना करके वहां रहे तो वहां जाकर के लोग पहुंच गए पहुंच गए तो कहे हमको भोजन दे दो तो बोले हम तो चांडा रहे हम हमारे घर पर आप तो नहीं खाओगे आपको हम सामग्री दे देते दे भोजन दे दे, बनाकर खाओ कोई बैठी के दे दो भोजन सब सामग्री तो दे दिया और लकड़ी जला कर अग्नि जला करती है अग्नि जलती नहीं पानी में चावल डाल दिया बात पकाने के लिए और जितने बार देखते हैं तो तो जैसे को वैसे ही थोड़ा हल्का गर्म होगा आगे कुछ होता ही नहीं और चूल्हा बुझ जाती है चूल्हा बुझ जाती फिर अग्नि जलाती है लकड़ी अच्छी बोलते लकड़ी के अच्छी लकड़ी देखो हम जलाते लकड़ी दिया किन्तु ये जलती नहीं है और फूकने के लिए लकड़ी में ऐसा होता पाई भी जैसे ना इतने लंबा हमने देखा है जो लोग जाएंगे फूकेंगे फूंकने से जलेगा फुंक क्योंकि मुख पास में नहीं जा सकता कि नहीं गर्म होगा तो फूंकते फिर धुआं निकला से धुआं इतने होकर के जगन्नाथ के मुखे काला हो गया <laughs> तो बहुत देर हो गया शाम होने वाले देखिए ये तो नहीं बनेगा क्या करेंगे फूके बोले जम बाबा क्या बनायेंगे कुछ नहीं होता है आप कुछ बने बजाने तो थोड़ा हमको दे दो बोले हम कैसे देंगे हम तो चंदा ले आप तो ब्राह्मणी आप हमारे घर कैसे खाओगे हम पाप नहीं कोई चिंता नहीं आप दे दो तो भोजन दिया भोजन करते लक्ष्मी पा के भोजन किया भोजन किया बड़ा बदल कहते जगन्नाथ तो। ये तो कुछ ये भोजन को सामान्य नहीं ये तो लक्ष्मी का भोजन लगता है और वहाँ भोजन के बाद तो कही पोड़ा पिठा बनाते है पूरा पिठा के छेना के जैसे रसगुल्ला बनाते है ना हम गुलाब जामुन को नहीं गुलाब जामुन को कहीं रसगुला कर देते हो नहीं छेना के ही रस बनाते हैं छेना को ही ऐसे रखेंगे बर्तन में कदली दी पत्थर के दे दिया उसमें छेना को रख दिया ऊपर कदली पत्थर देकर ऊपर अग्नि रख देंगे नीचे अग्नि में ऊपर खाली अग्नि रहेगा उसे अग्नि से थोड़ा गर्म होकर के पक जाएगा तो समझ आने के लिए किसी बताया था वंट के केक कहेंगे चीज छेना से वंट केक के क्या ना पिस्टगम ऐसे उसका नाम कोई बता तो को कहते पड़े पिता तो भी दिया गया और उरत के भी बनाते हैं छेना से भी बनाते हैं उरत के उत भी, भी चावल देकर जैसे इडलादि बनाते हैं ना इटि तो उसको देकर अग्नि रख कर पकाते हैं गर्म करते वो थोड़ा आग से भूस जाता है और थोड़ा होता है उसमें अलग जैसे जो कुछ मसला मिलाते हैं वो भी चला गया उनका निश्चय हो गया ये तो लक्ष्मी ये तो फिर बाद में दोनों कहे तो पर पहचान लिया तो अभी घर में चलो तो लक्ष्मी कहा और कैसे में मैं छोड़कर आ गया मुझे निकाल दिया कैसे जाऊंगी तो ये बहुत आग्रह के बोरे दोनों तो भाई को खाना भी नहीं मिला और धर्म समिति कहाँ गई कम से कम तो थोड़ा मांगने गए तो वो भी नहीं मिला क्या चलिए हम क्या करेंगे तो बहुत आग्रह करें जाऊंगी सर्त पर आज से यहाँ वहां चांदाला ब्राह्मण का भेद नहीं रहेगा सब प्रसाद पाएंगे सब लोग जाएंगे ये दर्शन का ये भेद नहीं रहेगा तो मैं आऊंगा आऊंगी तो स्वीकार करना पड़ा अभी वहां अभी वो परंपरा चल रही है जो ब्राह्मण लोग ऐसे देखे ब्राह्मण निष्ठावा नहीं अन्य कोई देखेगा नहीं जैसे तीर्थारण कर जा रहे थे शरीर करेंगे नाना अरे पानी से पानी लेकर के आ रहे कोई छू दिया तो पानी फेंक देंगे फिर पाइप में पानी भरते समय कोई आया तो थो बताएंगे थोड़ा हम पानी लेते थोड़ी रुक जाओ कुछ लोग रुक जाए कोई तुरंत आकर के पानी लेने चाहेगा स्टेशन में उस समय बोट लादी नहीं था ऐसे आकर पानी भरते कोई छू दिया तो अशुद्ध हो गया फिर वहां से ले करके आते आते रास्ता में कोई छू लिया तो भी अशुद्ध हो जाएगा वही क्या करेंगे फिर कहीं पड़ा कि माँ गंगा जो रखा बर्तन धोकर साफ कर थोड़ी गंगाजल लेकर जाएंगे फिर पानी भरकर लेकर आएंगे कुछ तो कोई बात नहीं गंगाजल हो गया ऐसे निष्ठावान लोग अभी भी है भोजन जैसे लेकर ही जाते हैं ना खाने के लिए टिफिन के नहीं भोजन हम कभी पहले ऐसे टेपनी में भोजन लेकर जाए कहीं खाएंगे वो ब्राह्मण लोग ऐसे नहीं खाते लेकर के कहीं खाना वो अन्य चीज खाएंगे भात और रोटी सब्जी इसको टिफिन में लेंगे फिर कहीं जाकर खाएंगे बस में बैठ कर गया गाड़ी में ट्रेन में बैठ कर गया जाकर कहीं खाना वो नहीं होगा शुद्ध अपवित्र हो और शुद और गया जो लोग ऐसे नहीं खाते हैं बस में भोजन लेकर लेकर नहीं खाएंगे किंतु अभी वहां कई भोजन जो प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद बस में गाड़ी में ट्रेन से लेकर के जाएंगे ब्राह्मण लोग खाते हैं अगर खाते खा नहीं वो प्रसाद करके पूजा करके उसको सम्मान देकर ग्रहण करते हैं और वहां बिक्री करने वाले रखे भात दाल चावल सब दिशा बन जाता है आप जाओ तो आपको दिखाएंगे चम्मच लेकर देखो गर्म है अब लेकर के इसे खाओ फिर दूसरे पास जाओ देखेंगे और मिट्टी के बर्तन में खाओ और खाने के बाद घर मेरे बर्तन दे दो वही बर्तन में ही रख देंगे कोई आएगा तो उसको देंगे खिलाएंगे तो उसी मिट्टी के बर्तने में खिलाएंगे धोना क्या है <laughs> तो वो तो प्रसाद उसमें है किसको धोना प्रसाद है। प्रसाद। आ, वो प्रसाद वहाँ खाते समय प्रसाद पाते समय आसन नीचे बैठ कर खाना है नीचे बैठ खाना आसन नहीं चाहिए तो वहां ऐसे खाना है सब को खाएंगे अब हम ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्य सुद्रोह कोई जाते नहीं पूछा जाता है और वहां किन्दु लिखा है हिन्दुओं का प्रवेशन तो वो जो कहा है इसलिए वहां के गजपति राजा अभी भी मानते हैं बोला हमारा यहां ऐसा कोई भेद नहीं क्योंकि वो लोग आकर के जिन्होंने इसके तोड़ मोड़ कुछ किया था उन लोग से हम थोड़ा दूर रहते हैं उनको प्रवेशों पर जीते अन्य लोग जाते जो कोई लोग पता नहीं चलता भाई बाहर से कोई गया किसी भी जाति का तो उनको ऐसा नहीं होता है तो पता नहीं चलता है मालूम नहीं होता है कोई जाकर के सब लोग हाँ कहेंगे झूठा नहीं मानते वहां वो तभी से चल रहा है कि सब लोग वहां जाके प्रसाद पाते हैं खाते हैं निष्ठावान ब्राह्मण जो लोग निष्ठावान ब्राह्मण वो भी जाकर वहाँ खाएंगे वो लेकर भोजन भोजन क्या वो प्रसाद महाप्रसाद लेकर जाएंगे तो अपवित्र नहीं होता है लेकर खाते है हैं। भात तो बनाते रोटी नहीं बनाते भात ही बनाते रोटी नहीं और अन्य कुछ बनाते पिठान आप भोजन पकाते समय साते है।, है मिट्टी के बर्तन है उसमें चावल दाल रखा या सब्जी उसके ऊपर दूसरा उसी तीन पांच सात रखेंगे नीचे जलाएंगे तो पचन सब का पाक हो जाता है और रसोईगरम का दर्शन कभी जाने पर देखा है देखा ना कैसे रख पकाते भोजन पक जाता है हाँ सब बहुत कुछ है <laughs> <laughs> लक्ष्मी पाक होता है तो इसमें जो भोजन वहां बनाने वाले और वो जैसे बनता है वो घर में लोग बनाना चाहेंगे इसी प्रकार बनाते कभी कभी कितने प्रयास करके अच्छा बनाने वाले बनाते हैं बनता है ठीक सब किन्तु वो लोग कहते हैं बड़े बड़े पुराना कहते जब भगवान का भोग लग जाता है उसके बाद उसमें कुछ किया आ जाता है हम नहीं बता सकते किंतु उसके बाद ही कुछ विशेष आता है भोजन भोग नहीं लगा हुआ वो बना हुआ भोजन अच्छा है कहा जो भोग लग जाता है वो होता है कुछ और अभी मानते हैं कुछ उसके बाद कुछ दिव्य गंध उसके भोजन में कुछ आता है कुछ ग्रहण करते हैं तो और हम भी देखे घर में सब कह अच्छा के बनाएंगे अच्छा पूरी के भगवान का बनाएंगे दाल भरण के दान बनाते सब्जी अच्छे बनाना चाहेंगे जैसे बनाना चाहते है किन्तु नहीं होता है कभी नहीं होगा तो वहाँ का वहां की परंपरा भी सब लोगो हाँ खाते हैं कहाँ से था चौबीसवा तो ऐसे तो विधि विधान प्रोग करते हैं उच्चारण करके ब्रह्म जानने वाले जैसे उनकी क्रिया होती है वह कहकर भगवान का नाम लेकर के श्लोक बोलो तो गला दितर, गला दितर, गला। वर्तंते विधानोक्ता सतत ब्रह्म तदितनिसंध तदितनिसा फल य्रिया फल य्रिया दान क्रियाध दान क्रियाध क्रीय मोक्ष कांक्षी क्रीय से मोक्ष कांक्षी क्षी तदि उच्चारण करके उदाहृत्य का संबंध है तदिति तो उदाहृत्य तदैसे तो नाम का ब्रह्म के नाम का उच्चारण करके फलम अनाभिसंध्याय ज्ञ तप क्रिया यज्ञ तप आदि कर्म करते फल की इच्छा नहीं करके यज्ञ तप करते दान भी करते विविधा क्रियांते किन के द्वारा की जाती है मोक्ष कांक्षी भी जो मोक्ष चाहते हुए यहाँ क्योंकि मोक्ष इच्छा करने वाले विद्वान जो ज्ञानी है उनके लिए कर्म में अधिकार नहीं चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसे कर्म यज्ञ करते तप करते दान करते विभिन्न कर्म करते क्रिया भी सो किया जाता है पर ब्रह्म का उच्चारण करके कुछ भी करते समय पर में का उच्चारण करना चाहिए वैसे शुद्ध हो जाता है भोजन आदि शुद्ध बनाना चाहिए शुद्ध रहना चाहिए शुद्ध होने पर लक्ष्मी का पाक होता है परमात्मा ग्रहण करते हैं अशुद्ध नहीं हो ऐसे किया जाता है भगवान का नाम उच्चारण करके अर्थात जहां भगवान का नाम उच्चारण किया भगवान का ध्यान किया वो तो पवित्र हो जाता है वही है कि वो पवित्र इसे पवित्र हो जाता है तो पूजा करने के बाद वो प्रसाद हो जाता है जब तो पूजा नहीं हो कुछ नहीं पूजा करने का बाद तो प्रसाद उसको कहते महाप्रसाद सामान्य प्रसाद नहीं महाप्रसाद कहते हैं श्लोक बोलो तदित्य नप क्रिया दान क्रिया ये मोक्ष सद्भावे सद्भाव साधु भाव साधु भावते प्रयुज्य सदि प्रयुज्य प्रशस्ते कर्मि तथा प्रशस्ते कर्मि तथा सब पाथ युज्य सद पाथ युज्य सद्भाव साधु सद्भावे कोई अशुद्ध था सन्मार्ग में आया असदाचन करता था अभी सदाचन करने लगा तो साधु साधु का दिशा था साधु भावे सद्भाव हुआ साधुभाव हुआ पहले नहीं था पुत्र हुआ तो सत्य हो गया सदाचार्य असदाचारण था असाधु था साधु आचार्य हो गया तो सत सत शब्द कहते साधु साधु कहते सद इत प्रविज है सत शब्द कहे सत्पुरुष hmm. है सन्मार्ग है सत्कर्म हे सब सत कहते पुरुष भी कहते सत पुरुष और कर्म कहते सत्कर्म मार्ग सन्मार्ग बुद्धि को भी सदबुद्धि सत्सद प्रयोग करते है प्रसत्य कर्म तथा प्रसत्त कर्म विवाहि कर्म प्रसत कर्म विवाह कन्यादानादि कर्म होता है सत्कर्म कहते हैं प्रसत्त कर्म तथा सद युज्यते, सत्शब्द का प्रयोग किया जाता है कर्म, सत्कर्म सदान सदृत सदाचार सन्मार्ग इस सर्वत्र प्रसत्त में सत्शब्द प्रयोग किया जाता है और सत पर का वाचक है संभाव सा दुभा कर्तुज्य प्रशस्त कर्मणि तथा स्वच्छता पात्रुज्य यज्ञ ये तपसिदानेज्ञे तपसी दाने स्थिति सदि चोच्य सेोच्य कर्म चदीय कर्म चदीय सदी विधीये सदितेवा विधीये यज्ञ च तपसिदाने सदिति चोच्यते कर्म चय सदी सदवा य स्थिति सदति चौच्य तपस्व स्थिति तपस्व स्थिति दान स्थिति यज्ञ कर्म में स्थिति है तप में स्थिति तप करता है दु दहन स्थिति है सत शत कहते सदति सत कहते विद्वान लोग कहते सत यज्ञ करता है सत तप करता है सत दान करता है सत कर्म करता है ऐसे साधु साधु कह कर कहते हैं कर्म चदर्थियम जिनका ये तीन नाम स ओम त सत उसी परमात्मा के लिए जो कर्म कहते है उसके भी सत कहते हैं। यज्ञ दान तप करते परमात्मा के लिए स्वरार्थयम परमात्मा को अर्पण कर जो कर्म करते हैं फल इच्छा नहीं करके उसके भी कहते सत्कर्म सदर्थियम यज्ञ दान तप स्थिति निरंतर करते है उसको भी सत शब्द से कहते हैं परमात्मा को अर्पण कर जो कर्म करते तो उसके भी सत्कर्म कहते हैं ये सब शब्द पर ब्रह्म का वाचक होने से यज्ञ इति हज्ञ तपस्थित कर्म चीय इसे यज्ञ दान तपादी करते समय कुछ त्रुटि हो जाए तो हमेशा ही पर ब्रह्म के वाचिक शब्द उच्चारण करके पर ध्यान करना चाहिए हमेशा ही परब्रह्म के चिंतन करके कुछ त्रुटि हो क्षमा प्रार्थना करके दोष मार्जन करते का पूजा करते समय ऐसे कहीं पूजा में त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थना करने का ये नियम है इसे पर ब्रह्म का वाचक शब्द लेकर के करने से त्रुटि मार्जन हो जाता है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिनाथ अर्जितम यद पूजितम मैया देव क्षम परमेश्वर आवाहनम न जाना न जाना विसर्जनम पूजा कर्म न जाना मी क्षमस्व परमेश्वर ठीक ठीक मैं नहीं जानता हूं श्रद्धा से कुछ किया दो चतुर्थी हो जाती है तो क्षमा प्रार्थना करें कुछ करते समय मैं करता हूं बड़ा पन्न नहीं जी कुछ हुआ परमात्मा की कृपा है और कुछ दोष रहे तो क्षमा प्रार्थना करें मैं नहीं जानता हूं अपने श्रद्धा से कुछ करता हूं शास्त्र विधान कुछ मालूम नहीं कुछ अर्पण नहीं कर पात जो अर्पण करना चाहिए मैं नहीं कर पाता हूं बहुत देने के बाद भी देखे कुछ नहीं बहुत देने के बाद थोड़े देकर के तो मानता है मैं बहुत दे दिया कोई बहु देने के बाद ही सोचता है मैं कुछ नहीं क्या दिया कुछ नहीं कुछ नहीं कर पाया जो देने के बाद भी जितने करना चाहे मैं नहीं कर पाता हूं पूजा अर्पण किया परमात्मा अर्पण किया उसे बहु दे दिया भगवानों को क्या बहु दे दिया परमात्मा के सब कुछ है, बहुत कुछ रखा है कुछ थोड़ी देकर बहुत कुछ नहीं कुछ नहीं किया कभी भी किसी को कुछ देते समय बहुत दे दिया ये भावना नहीं बहुत कर लिया कुछ कर्म किया बहुत कर लिया ये नहीं जब ध्यान कर लिया तो बहुत आज कर लिया ये भावना नहीं पाठ कर लिया तो बहुत पाठ हो गया इसे नहीं सत्सम श्रवण किया तो श्रवण बहुत हो गया ये भावना नहीं भक्ति ज्ञान अभ्यास करते समय बहुत हो गया इसे सोचने पर पतन हो जाता है बहुत तब कहा जाएगा यदि फल प्राप्त हो गया परमात्मा साक्षात का साक्षात्कार हो गया तो बहुत कहो कोई बात नहीं क्योंकि जो साक्षात्कार कर लेते हैं वो नहीं कहते बहुत हो गया राम, राम, राम जी को हनुमान पूछते हैं हम आपकी भक्ति कैसे करें हमको उपदेश कीजिए हनुमान भक्त थे क्या भगवान का <laughs> परम भक्त होकर के उसे भक्त तृप्त नहीं कहते हम कैसे आपकी भक्ति करेंगे उपदेश कीजिए दर्शन करते देखते पूछते कैसे भक्ति करेंगे अतः अर्थात तो भक्ति इतने भक्ति होनी चाहिए एक क्षणि माना इधर उधर नहीं जाए पूरा पूरा पूरा जहां देखे भगवान ही दिखे ऐसे भक्ति देखा दिया ना हृदय फाड़ करके भगवान अंदर करके जैसे भक्त है तो कहते भक्ति कभी भी भक्ति में भक्त हो गया ज्ञान मुझे हो गया ये भावना पतन के कारण होते है तो सारे ऐसे कर्म यज्ञ दान तपस्व करे परमात्मा से प्रार्थना करें परमात्मा का चिंतन नाम ले उनका चिंतन करें तो त्रुटि मार्जन हो जाता है श्लोक बोलो कर्मचार श्रद्धा है प्रधान श्रद्धा पूर्वक जैसे कहा गया शास्त्र में इसे विधान कर, इसे करना चाहिए कर्तव्य मान करेगे दर्तव्य मान करके करना चाहिए कुछ फले की इच्छा नहीं रहित होकर के ये क्यों कहा गया वहां शास्त्र में ऐसा क्यों कहा गया क्यों कहा गया ने नात्र में कहा गया हमको मानना चाहिए क्यों कहा गया कहना विधान किया गया इतने मात्र से करना चाहिए क्यों कहा गया वो नहीं अश्रधया हूत दत्त अशया हत तपस्तम कृतंच तपस्त कृतंचच्य पाथ असद्य पाथ न चेतनो इह नृत्य नो इशया हूत दत्त कितं कृतंच आगे। आगे। असानी थे थे हवन क्या गया कर्म अश्रद्धा से दत्तम दान क्या ब्राह्मण आदि क्यों अश्रद्धा के द्वारा तप तप्तम तप भी क्या किंतु अश्रद्धा से कृतम चय जो कुछ कर्म किया अश्रद्धा से यदि किया गया तुति नमस्कार यज्ञ दान तब कुछ भी अश्रद्धा से किया अशधितुच्चते उसको असत कहते सत्य नहीं कहते असदुच् वो सत नहीं व्यर्ते मेरे प्राप्ति साधन मार्ग के बाही उन असद हुआ सन्मार्ग में नहीं तसत तो हुआ सन्मार्ग में तो सत्य अश्रद्धा से करें तो परमात्मा मार्ग है परमात्मा के मार्ग में अश्रद्धा है हवन करे दान करे तप करे कृत्यु करे अशदा से करते तो असद मार्ग हो गया असधित बात ऐसा जो कर्म है यज्ञ दान तब कुछ भी करे न तो तत्न हो मानने के बाद कोई उसके पल मिलेगा वो भी नहीं है और यहां भी क्यों यहां क्यों नहीं कुछ लोगों कहीं बढ़ा किंतु साधु लोग जो जानने वाले वो तो उसकी निंदा करेंगे कोई ये निश्चित कर्म करता है उसके भक्त लोग बहुत ही वाह बाह करेंगे बाह बा हमारे गुरू बड़े श्रेष्ठ है बड़े श्रेष्ठ कुछ करेंगे किन्तु समझने वाले विद्वान लोग क्या कहेंगे वो गलत है शास्त्र विरुद्ध कर्म कोई करता है तो उनके भक्तों को मानेंगे एक तो एकादशी व्रत करते हैं, कोई ऐसे भी कहते एकादशी व्रत करने की आवश्यकता नहीं कोई ऐसे भी करते दीप जलाने की आवश्यकता नहीं ऐसे कहते व्रत उपाध तीर्था करना जरूरत नहीं कोई दान के लिए निषेध करते दान भी करने की आवश्यकता नहीं ऐसे भी कहने वाले और उनके भक्तों को क्या कहेंगे हमारे गुरु बहुत श्रेष्ठ कहते किसी ने अभी दान का निषेध नहीं किया हमारे गुरु कहते दीप जलाना यही पुरानी परंपरा दीप जलाना क्या होता है दीप जलाने से दीप नहीं जलाओ ऐसे कहने वाले गुरु बनते हैं लोग मानते सुनते हैं अभी भी वो लोग कहे कोई से कहते सर त्यौहार बनाना जरूरत नहीं कुछ नहीं करो सीधा ब्रह्म है अम बताते हैं सीधा ब्रह्म ध्यान करो ध्यान करो ब्रह्म ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान क्या ध्यान करो सबसे बड़ा है और कुछ मान नहीं किसका ध्यान करो ये भी पता नहीं सब जो साधना बजन तरफ लोग कर नहीं पाते कोई कुछ करता उसको चुड़ाना चाहते है ऐसे बहुत करते हैं वो असंत कर्म असंत मार्ग गलत है उसे ना तो पर का कुछ लोग फल मिलेगा इस लोक में भी अपने जितने माने जो साधु शास्त्र संस्कार युक्त विद्वान लोक है, है प्रमाणिक है वो क्या उसको मानेंगे स्वीकार करेंगे वो गुरु उसके बहुत भक्त लोगों को हो गए बहुत भक्त लोगों नाचने कूदने बारे उनके पीछे चलने लगे लाख लाख करोड़ों रूपया उनके पास ये गया तो जो साधारण विद्वान पंडित ब्राह्मणों अथवा साधु जो जानते हैं शास्त्र तात्पर्य उसको मानेंगे समर्थन करेंगे वो नहीं मानेंगे जितने भी हो जाए प्रसिद्ध हो गया वो कुछ करता है तो वो अलग ही तो को को है वो अप्रामाणिक तो अप्रामिक प्रमाणिक कोई नहीं मान सकता है असत जो जानने वाले उसको असत कहते साधु के द्वारा निंदित है इसलिए यहाँ भी उसका कोई फल नहीं मरने के बाद तो फलन नहीं यहाँ भी कोई फल नहीं है स्लोक बोलो कुछ ऐसा लोग कहने वाले होते हैं कि वेद ये शास्त्र पहले कभी लिखे थे तो उस समय अलग था अभी समय बदल गया अभी उसका अर्थ अलग करना पड़ेगा उसका अर्थ अलग वेद अलग है शास्त्र ये सब नियम अभी नहीं चलेगा अभी सब अलग हो गया अभी बड़े बुद्धिमान सब हो गए चंद्रमंडल पहुंच गए बहुत कुछ कर लिया और यह अभी इतने बुद्धिमान हो गए तो कि दवाई नहीं खाना पड़ता है ऐसा पड़ता है कि बुद्धिमान हो गए दवाई दब... नहीं खाना पड़ता है क्या आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी कहा कि अभी दवाई खाना नहीं पड़ता है डॉक्टर जो के पास जाना नहीं पड़ता है तभी को आगे होगी क्या आगे होगी और जो ज्योतिष के पास जाना नहीं पड़ता ऐसा होता है बड़े बड़े लोग ज्योतिष के पास भी जाते हैं जाना नहीं पड़ता है और क्या क्या आगे हो गया कहा आगे पहुंचे गये आज हाई बताइए कीड़े मकोड़े छोटे छोटे उसके अंदर भी कुछ यंत्र है अंतकण है कितने जन्म के संस्कार है वैज्ञानिकों को अभी बना देते कीड़े को यह कि छोटा कीड़ा भी बना दिया चलने पर लग जाए कुछ कर ले उसके अंदर क्या क्या है अंतकण है नही उसके अंदर अंतकण में क्या क्या है जितने जन्म के कर्म संचित कर्म और अभी, अभी संस्कार इसको कहाँ रखा गया चिप चिप कहते हैं नो एक छोटा चीबी है ना ये अंतकर्ण सब ये छोटे समय में अंतकर्ण में सब कुछ रखा गया आगे वही जदि कर्म आगे कुछ जाति बन जाएगा कभी मन से बन गया कभी पक्षी बन जाएगा पुछिया जाकर यहां करे मैं कैसे उड़ू चिड़िया बनने पर उड़ने, उड़ने के लिए कौन सी सिखाता है माता सिखाती है इसे उड़ो पैरुक पकीसा करो अपने आप उड़ने लगता है बंदर छोटे बच्चे होते समय माता को पकड़ लेता है माता छलांग लगाएगी बंदर उसको पकड़ लिया छोटे बच्चे पकड़ लेता है मन से बच्चे से होता है चलाने लगा बच्चा पकड़ लेगा कितने बड़ा होने पर उसको पकड़ना पड़ता है अब और बंदर सिखाते इसे पकड़ो इसे करो अपना पकड़ लिया अब थोड़ी देर बाद वो भी चला लगाने लगा <laughs> ये सब कैसे सिखा ये सो संस्कार अंदर है जिस जन्म भी जाएंगे वो संस्कार उद्भुत होता है सो उसमें रहता है तो ये जो छोटे छोटे जीव किरा है उसको भी बनाने का सामर्थ्य नहीं बड़े तो बनाने क्या जीव बनाने क्या बना बन अभी वैज्ञानिक को बना दिया आगे हो गया क्या शास्त्र में जैसे कहा गया अनाधिकाल से सौ युग के लिए सत्य त्रेता द्वापर कली कलियुग आने वाला यह पहले मनुष्यों को मालूम नहीं था क्या मालूम नहीं था कलियुग आने वाला कलीगमी से क्या क्या होगा मालूम नहीं था सब कुछ कलिगमी क्या होने वाला शास्त्र में आता है पहले से सब मालूम है सौ युग के लिए वेद एक शास्त्र एक ही सो हाँ उसमें से हम कितने कर पाते कितने नहीं कर पाते ये बात अलग है सत्युग में भी क्या अवसर नहीं थे क्या खाने पीने वाले नहीं होते दूसरे लोग नहीं थे चोरी नहीं करते थे दंड मिलता था सब होता था सब युग में सब प्रकार है अब हम हम कितने कर सकते हैं क्या कर सकते ये देखना चाहिए सातव बदलना है हमें बुद्धिमान हो गए ये मूर्खता है सात बदलना नहीं सात थी सात जैसे है उसको समझना चाहिए अब क्यों कहा गया इसे गलत है ये नहीं होना चाहिए भेद है सब समान है भेदभाव नहीं होना चाहिए ये तो बड़े थूल बुद्धि है जो लोग वेद में कहा गया ब्राह्मण क्षत्र वैश्यदी आगे आएगा कुछ कर्म करने के लिए किसका अधिकार हो कुछ मंत्र बनने के लिए किसका अधिकार हो ये जो विचार आता है क्या उनको मालूम नहीं ब्रह्म अद्वितीय करेगी जो अद्वितीय ब्रह्म कहते हैं उनके ब्रह्मान भाष्यकार ने एक स्थान में कहा ब्राह्मण ही संन्यासी के अधिकारी क्षत्र अधिकार नहीं फिर सुरेशाचरणी का त्रैवनी का अधिकारी है और कहीं कहीं बिचारा ग्रंथ लिखा गया सन्यासी में किसका अधिकार है किसका नहीं है स्त्रियों का अधिकार या नहीं है बिचारा के जीवन विवेक उसमें कहा मानस सन्यास में अधिकार है वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं आया तो जे वो कोई कहेगा तो बोले क्यों उपनिषद गार्गी मैत्री सब उनका नाम आया जो लोग कहते महिलाओं का स्त्रियों का सन्यास में अधिकार नहीं उनको मालूम नहीं उपनिषद में गार की मैत्री का नाम आया करके उपनिषद नहीं पढ़े सब जाने पढ़े तो भी जो कहते हैं, उसका सात तात्पर्य समझ कर कुछ कहते हैं। उसको कोई मानता कोई नहीं मानता वो बात अलग है किन्तु सात तात्पर्य कर कहते ये नहीं की खाली किसके प्रति द्वेष करके बोल दिया ये बात नहीं भगवान शंकराचार्य का देश है इसलिए कहा ब्राह्मणों का अधिकार क्षत्रिय विषय का अधिकार नहीं इस भाषा में कहीं आया उपयोग आया इसी प्रकार कहीं कहीं सब जो कहा गया देश भावना से नहीं जैसे शास्त्र में है उसकी व्याख्या करने वाले इसे ही कहेंगे और क्यों शास्त्र में कहा गया उसका उत्तर कौन देगा वेद में क्यों इसे कहा गया उसका उत्तर कौन देगा दान कर्न से लाभ होता है क्यों लाभ होता है दान क्यों करना चाहिए क्यों करना चाहिए दान दातव्य सत्कर्म क्यों करना चाहिए विधान क्या कैसे करना चाहिए और कर्तव्य तो करना चाहिए इसलिए वहां वेद का संशोधन करना है शास्त्र का मार्जन करना है शुद्ध करना है परिमार्जन करना है ये बुद्धिमता नहीं ये मूर्खता है जैसे शास्त्र में कहा गया उसके अनुसार जितने हम कितने कर्षते करें उसके अनुसार चलने से ही कल्याण है शास्त्र केवल श्रद्धा नहीं होना यह पाप कर्म का फल पापियों के विचार चाहता है कोई कहते रावण के 10 ये संभव है अथा क्या है 10 आदमी की जितने बुद्धि रावण की इतनी बुद्धि थी इसे दस श्रीरो बीस आते हैं ना 10 आदमी जितने बल था रावण का इतने बल शक्ति थी इसलिए ये कहा गया ये क्या अभी भी कोई बलवान है 10 क्या इस सब लोगों को भगा देगा बड़ी बड़ी कुर्सी करने वाले एक ही व्यक्ति आगे दस तो कोई को नहीं रहेंगे पचास को ही भगा देगा दस आदमी का बल हो गया तो कहीं क्या बड़े बड़े है अभी भी नहीं जो था अभी कोई था आया तो सबको पचास सौ को भी सबको मारी पीट कर कोई चोर ऐसा आता है सामान्य योद्धा योद्धा मतलब क्या थोड़ा कोई आता है तो सबको मारी पीटी करके ले लेता है तो दस आदमी का बल हो गया तो रावण इतने बड़ा हो गया बीस भूजा करने का वो सब कुछ नहीं शास्त्र में ऐसा विचार होता है जो कहा गया यदि किसी प्रमाण से विरूद्ध नहीं है दिखा नहीं है तो प्रमाण से विरुद्ध है तो स्तुति मानना यदि देखे रावण को देखा रावण का दस शेर नहीं था तब विचार करेंगे क्यों इसे कहा गया किसने देखा रावण में दस शेर नहीं था एक श्रे था इसे दिखा है और शास्त्र में कहा गया तो उसको भूतार्थवाद यथार्थ कथन मानना पड़ता है इस शास्त्र में बहुत विचार है जो विचारों को सामान्य लोग समझ नहीं पायेंगे अर्थवाद अर्थवाद में वेद बताया गया वेद बताया गया विरोधे गुणवाद सद अवधारित भूतार्थवादनाद अर्थवाद तीधा तो मत ये सब विचार बहुत शास्त्र के विचार है उस विचार के अनुसार सब जैसे कहा गया शास्त्र में ऐसे प्रामाणिक है अप्रामाणिक नहीं मंत्र आयुर्वेद वामाण्यम ये न्याय सूत्र है न्याय सूत्र मंत्र आयुर्वेद वामाण्यम मंत्र जैसे प्रमाण आयुर्वेद जैसे प्रमाण इसी प्रकार शास्त्र स्व प्रमाण है ज्योतिशास्त्र वैज्ञानिक लोगों ने बनाया पहले था ज्योतिषास्त्र वैज्ञानिकों को क्या आने के पहले था क्या नहीं था आ, ये कभी सौ साल पहले से बना दिया कभी अमावसया कभी पूर्णिमा ये पहले बता दिया अभी उसके अनुसार चलता है नया पंचांग बनाने वाले उसको देखकर कर बनाते हैं आयुर्वेद शास्त्र ये वैज्ञानिक लोगों बनाया आयुर्वेद शास्त्र प्राचीन है वही वैद्य शास्त्र है मनुष्य के द्वारा निर्मित है, उसके ऊपर संशोधन करते कुछ करते अन्य कुछ मिलाते करके धीरे धीरे नाम अलग हो गया किंतु तो आयुर्वेद शास्त्र प्राचीन है नहीं कि वैज्ञानिकों ने बनाया अभी वैज्ञानिकों ने कुछ करेंगे नाम कुछ कर देंगे अलग कुछ करेंगे वो तो चलता रहता है किन्तु मूल शास्त्र तो है शास्त्र प्रमाण इसे शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे करे परमात्मा स्मरण पूर्व करना चाहिए तो यदि अश्रद्धा से किया यज्ञदान तपस्व व्यर्थ हो जाता है ओम तत्सव दिदी श्रीमद्भगवदीता उपनषसु श्रीमद्भगवद्गीता उपनिष्सु ब्रह्म विद्या विद्याष्जुन संवाद श्री कृष्णाजुन संवाद श्रद्धा तय विभाग योगो नाम सप्तशोध्याय श्रद्धात्र विभाग योगो नाम सप्तशोध्याय अध्यायः अध्यायः इसमें कितने पद है अथाअादो अथ अष्टादशो अध्याय अष्टादश अध्याय यहां सारे गीताशास्त्र का अध्याय इसी अध्याय में उपचार करेंगे गीता गीताशास्त्र का केवल नहीं सारे वेद तो कहेंगे इस अध्याय में पूरा वेद का अर्थ गीताशास्त्र का अर्थ उपचार करके संक्षेप से बताएंगे पूर्वाध्याय में जो जो कहेगे सब इस अध्याय में कहेंगे किंतु अर्जुन क्या प्रश्न है संन्यास और त्याग ये दोनों अर्थ क्या है प्रश्न करता है उसके बाद उत्तर देते देते सारे गीता गीताशास्त्र का तात्पर्य इस अध्याय में कहा जाएगा जो कि संपूर्ण वेद का अर्थ है अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संस महाबाहो महाभाव महाबाहो से महाभाव तत्विच्छा वेदि तत्विच्छा वेदिम त्यागस्य से चृषिकेशग से ऋषिकेश पृथ के केशीदन पृथ् केशी संयास महादेक हे महाबाहो संग से पृथक तत्व वेदिच्छा संन्यास श का क्या वास्तव त्यागशब्द का वास्तवर्थ क्या तत्व यथात्म स्वरूप क्या है पृथक अलग अलग ठीक ठीक करके मैं समझना चाहता हूं वेदी तो मिश्रा जानना चाहता हूं हे केसी निशूदन केसी नाम को अश्लोक को भगवान ने मारा था केसी छों में समय आया था उसको भगवान ने मार दिया था घोड़े घोड़े के रूप धारण करके दूसरों का नाम से केसी निशूदन में तत्व ठीक ठीक जानता हूं केसकी से जानना चाहता हूं संन्यास और त्याग ये आगे भगवान उत्तर दें श्लोक बोलो अर्जुन उन्यास्य महाभामग शब्द का जैसे अर्थ सन्यास का भी अर्थ त्याग तो भी यहाँ शास्त्र में क्या क्या कहा गया श्री वाच श्री भगवाच काम्या कर्मण न्यास काम्यास कवो विदु सन्यासं कवय विदु सर्वर्म फल त्यागर्व कर्म त्यागं प्रहुस्यागम प्राहुष त्यागं विचक्षण श्री भगवान वाच काम्या सन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल सारुस्त विचक्षणा दोनों काम्य कर्म का त्याग को संन्यास इसे कवयो विदु कवि क्रांत है काम्य कर्म का त्याग कामना से जो कर्म करते काम्य कर्म यजित तो स्वर्ग काम हो चित्र आयोजित तो पशु काम हो कारी आयोजित तो वृष्टि काम हो इसी कामना से जो कर्म कर्म का विधान किया गया उनको काम्य कर्म कहते हैं तीन प्रकार के कर्म काम्य कर्म नित्य कर्म और नैमितिक कर्म ये वीत कर्म में आ गये और निषिद्ध कर्म जहां निषिद्ध किया गया वो कर्म को निषिद्ध कर्म कहते हैं। हिंसा सर्वभूतानि, ब्राह्मण हो नंतव्य हो न पातव्या इत्यादि मद्यपान नहीं करे निषिजन नहीं करे निषिद्ध कर्म है और काम्य कर्म कामना से किया जाते कर्म स्वर्ग का आदि फल के लिए और नैमित कर्म है बिना कामना कर्म करना ही है सूचित सती पवित्र है तो नित्य कर्म अग्नोत्तराधि कर्म करना चाहिए बहुत कर्म गृहस्थ कर, के लिए नित्य कर्म करने के लिए कहा कहे गए? बड़ा कठिन है बहुत कर्म कह गया और नमित्य कर्म किसी निमित्त के कारण ग्रहण आदि में किया जाता है नैमित्य कर्म संस त्याग क्या है सर्व कर्म फल त्यागम सारे कर्म फल का त्याग को त्याग सौदे से कहा गया दोनों में त्याग तो हो गया तो भी थोड़ा सा भेद हुआ भगवान यहां जो नित्य कर्म का त्याग कहा गया नित्य कर्म सर्व कर्म फल त्याग नित्य कर्म का भी फल है सर्व कर्म फल त्याग में यदि काम्य कर्म का ही फल होता नित्य कर्म का फल नहीं होता तो सर्व कर्म फल त्याग त्याग कैसे कहेंगे नित्य कर्म का फल है फल मीमांसा में मानते हैं नित्य कर्म का कोई फल नहीं छात्र विधान क्या गया करना चाहिए नहीं करेंगे तो पाप होगा करना चाहिए किन्तु वेदांत में कहा नहीं करने के पाप होगा करने पर फल बिल्कुल नहीं होता यह बात नहीं उसका भी फल है फल कुछ इच्छा नहीं करेगा तो स्वर्ग आदि फल मिलेगा और इच्छा नहीं करे तो उसका फल अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति जितने कर्म है सारे कर्म परमात्मा प्राप्ति का साधन हो जाता है हो जाते हैं व्यास ने सूत्र बनाया सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुते रत सारे कर्म क्या अपेक्षा ज्ञान के लिए तमें तम वेदानुवचन न ब्राह्मण विविध संधि यज्ञ न दान न न यज्ञ दान तप को परमात्मा ज्ञान का परमात्मा प्राप्ति का साधन कहा गया है। यज्ञ दान तप यदि कामना से करेगा स्वर्ग आदि को प्राप्त करेगा निष्काम करेगा तो अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करेगा विविध दिशा जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा सत्कर्म कर्ण से अंतगुण शुद्ध होने पर परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा परमात्मा के दर्शन की इच्छा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है जब अंतगुण शुद्ध होता है अंतगुण शुद्ध नहीं होता तो परमात्मा के जिज्ञासा हो जानने की इच्छा प्राप्त करने की इच्छा हो तब तो साधना करेगा जिसकी इच्छा ही नहीं जिज्ञासा नहीं हो तो साधन क्यों करेगा उसको उपवास करो एकादशी करो क्या मिलेगा उसे क्या लाभ है क्यों करेंगे मूर्खता सब है नहीं खा कर भूखे रहते हैं भूखे रहते तो मूर्खता है ना खाने का सोचे नहीं खा रहे भूखे रहते पापी ऐसे कहने वाले भी लोग होते है बहुत विभिन्न प्रकार सौ लोगों में उतर लोगों में चलेगा क्योंकि जो सत्कर्मे सनमार्ग में चलने वाले ऐसे लोगों की बात क्यों सुनते नहीं वो करने वाले कहते कुत्ता भूखता रहेगा तो हाथी डर कर के अपने मार्ग छोड़कर भाग जाता है अपने मार्ग पे चलेगा उसका स्वभाव भूखेगा हाथी चलता अपने सनमार्ग में चलने वाले चलते हैं उपवास व्रत करने वाले करते हैं दीपा आदि जलाने वाले मंदिर जाने वाले तीर्थाटन मंदिर में बहुत लोग बहुत है नहीं जाने वाले बहुत जाने वाले बहुत है प्याज लसुन खाने वाले बहुत छोड़ करके नहीं खाने वाले बहुत है ऐसे बहुत लोग पहले खाते थे छोड़ कर छोड़कर नहीं खाने वाले बहुत ही मंदिर में जाते इतने मंदिर में भीड़ हो जाती बद्री आदि केदार आदि में वहां बड़ा दर्शन करने भीड़ हो जाता है बहुत हो जाते हैं तो ये सनमार्ग में चलने वाले चलते निषिद्ध करने वाले निषिद्ध कर्म करने वाले निषिद्ध करने वाले वो रहेंगे वो तो रहता है वो रहने परमात्मा पर से लीला करती कहने वाले देवताओं के साथ असुरों को बनाए विरोध करने वाले रहने पर सन्मार्ग में चलने वाले अपने मार्ग पर चले तो परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है और खाली सम्मान मिले सब बाबा करेंगे परमात्मा प्राप्त कर लेना ऐसा नहीं कुछ तरह कष्ट सहन करना है तितिक्षा है सहनशीलता है और सम्मान की इच्छा का त्याग करना सम्मान की जो इच्छा करेगा परमात्मा प्राप्त नहीं करेगा माना अपमान स्तूल्य सब साधना गीता में आ गया मान अपमान निंदा स्तुति में बराबर रहे तभी परमात्मा प्राप्त करेगा इसलिए कर्म जैसे कहा गया ऐसे करे लोग कुछ माने नहीं माने उसके लिए सोचना नहीं सात जो कहा गया वो करना है तो त्याग है कर सर्वकर्म सारे कर्म करे तो किन्तु फलक इच्छा छोड़ दे इसको कह दिया त्याग स्लोगो बोलो श्री भगवान वास विदु कर्म कर्म फल चार्छ त्याज दोष विते के त्याज दोस वित के कर्म प्रहुर्मनीषिण कर्म प्रहुर्मनीषिण य तप कर्म यज्ञान तप कर्म न्याज्य चापरेजापरे जम दो कर्म साओ मनीषण तपा कर्म त्याजा पर मनीष न बुद्धिमान लोग कहते कर्म दोष बद त्याज्यम सांख्यादी सांख्य दर्शन को मान करके ऐसे बुद्धिमान है जैसे कहते हैं आजकल बुद्धिमान लोग कहते हैं क्या बुद्धिमान कहते उपवास नहीं करना चाहिए बुद्धिमान है ना इसी पर कह प्रकार मनुष्य ना बुद्धिमान लोगो कहते कर्म त्याज दोष बद दो, दो जैसे छोड़ते इसे कर्म छोड़ देना चाहिए और दोष वाले कर्म ऐसा कोई आदि मत को लेकर कहते हैं कर्म करने वाले भी कर्म छोड़ते किन्तु अन्य लोग कहते यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चाह अन्य लोग के कर्म करने वाले अधिकार लोग कहते ये यज्ञ दान तप कर्म करना चाहिए जो सन्यास है वो अलग है वैराग्यपूर्वक सब छोड़ कर जो ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करते उनकी बात अलग है वो अलग जो कर है, उनको अधिकारी को कर्म करना चाहिए न त्याज्यम ऐसा कोई कहते आगे भगवान कहेंगे हमारा भगवान अपना मत बताएंगे हाँ स्लोग बोलो कर्म पानीषिण्यदान तप कर्म न त्य मिशा निश्चय शुण मे तय शृणे त्यागे भरत सत्तम त्यागे भरत सत्तम त्यागो पुरुष व्याघ्रगो पुरशव्याघ्रिवध संप्रकर्ति संकर्तिश्चय जी मे तरगे भरत सत्तम यागो पुरुष व्याघ्रिवध तत्र त्यागे मे निश्चय सुनु हे भरत सप्तम भरत में श्रेष्ठ त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो हे पुरुष व्याघ्र पुरुष श्रेष्ठ त्याग ही त्रिविधा संप्रकृति तो त्याग तीन प्रकार कहा गया है त्याग सात्विक राजस्थ तीन प्रकार कहेंगे अभी इसके बस स्पष्ट करे बताएंगे क्या निश्चय आगे चौके में बताएंगे कहते लोग अलग अलग प्रकार कहते हैं भगवान जब कहते उस समय कहते लोग कहने वाले अलग अलग प्रकार कहते हैं लोग अलग अलग प्रकार कहेंगे ये तो होता है कुछ लोग कहते कि कुछ कहते अरे मैं मेरा निश्चय में कहता हूँ सुनो लोग जैसा भी कहे क्या करना है भगवान के वचन को मानना है या लोगों के वचन मानना है तो भगवान कहते पहले से भी ऐसा चल रहा है हमेशा चलता रहेगा ये कोई नई बात नहीं अभी लोग अलग अलग प्रकार कहते साथ ही विरुद्ध में कहने वाले कहते अरे बहुत लोग उनके अनुयायी होते हैं। बहुत लोग उनको मानते तो क्या आपत्ति वो कोई गलत है वो तो चलता है अशात्र मत कहने वाले गलत मार्ग में चलने वाले लोग के उनके पीछे बहुत लोग है क्यों लोग तो स्वाभाविक पशु जैसे प्रभृति असास्त्र मार्ग में चलते हैं और गुरू यदि उनको ही उपदेश करते क्या कहेंगे हमारे गुरु बहुत अच्छा है जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं उनको बोले मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं कहेंगे वाह बहुत बढ़िया है ज्ञान ये मिले हमको अभी तो कोई ज्ञानी नहीं मिले सब कहते मंदिर चलो कोई कहे गीता उपनिषद वेद मंत्र पढ़ना कोई जरूरत नहीं कहे बहुत बढ़िया है सब लोग कहते गीता पढ़ो गीता पढ़ो रामायण पढ़ो क्या गीता रामायण पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे इतने लोग पढ़ करें क्या क्या हो गया आप पढ़ते गीता रामायण अभी तो क्या आपको मिला क्या मिला देखा तू अब उनको मिला तो कहते तुम लाखों लाख खर्च करके देश विदेश घूम तो क्या मिला तुमको दिखा दू बड़े खुश है बहुत रुपया खर्च कर जा तो बड़ापन है और आप मंदिर में जाते हैं तो कोई लाख लाख खर्च करना नहीं पड़ता है तो क्या बुद्धि है आपके पास ये सब विभिन्न कहने वाले कहते रहेंगे भगवान कहते मेरे निश्चय सुनो त्याग तीन प्रकार है त्याग स्लोक बोलो निश्चय सुनो में त्र्या सत्यम त्यागो ही पुरुष यदान तप कर्म यज्ञ कर्म न्याज कार्यत न्याज कार्यमे तत्ोदान तपस्व यो दानंत पावना मनीषिण पावना मनीषिण य तप कर्म न्याज करज्ञो दान तप सेव पावना मनीषिणाम यज्ञ दान तप और कर्म इनमें से किसको त्याग करने के लिए बार कहते न त्याज्यम कहते इसको त्याग नहीं करना चाहिए यज्ञ दान तप और छात्र कर्म से छात्र भी तो कर्म ना सात्र निषिद्ध कर्म नहीं वीत कर्म न त्याज्यम छोड़ना नहीं चाहिए त्याग नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए कार्य। न त्याज्यम नहीं त्याग करना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए आगे क्यों पढ़ते यज्ञ दान तप तपकर्म को छोड़ना नहीं चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए त्याज्यम न त्याज्यम कहेंगे तो अर्थ होता है करना चाहिए फिर भी भगवान कहते कार्य में बतत छोड़ना नहीं चाहिए अर्थात करना चाहिए अपने आप अर्थ आ गया ना कार्य में वह नहीं कहते तो करना चाहिए कार्यमेव में बतत नहीं कहे तो करना चाहिए क्या न त्याज्यम कहे तो करना चाहिए कार्य नहीं कहेंगे तो भी करना चाहिए फिर कहते कार्यम कार्यमेव एवं नहीं कहेंगे तो भी करना चाहिए ना त्याज्यम तो करना चाहिए फिर कहते कार्यम अर्थात करना चाहिए जोर देना फिर एवकार देते और कार्यम कहते करना ही चाहिए जरूर अवश्य ही करना चाहिए कितने तीन बार हुआ ना त्याज्यम कहे तो करना चाहिए फिर कार्यम कहते फिर एवकार देते तो अवश्य ही करना चाहिए क्या क्या करना चाहिए यज्ञ दान तपथ कर ये गीता में भगवान ने कहा यज्ञ दान तब करना चाहिए कहा है नहीं कोई गीता के मर्मज्ञ कहते दान नहीं करना चाहिए दान नहीं करना चाहिए क्यों यदि दान करना है तो रुपया कमाना क्या जरूरत है पैर को लेकर पंखे में किचड़े में लगा फिर जाकर धो उसकी अपेक्षा किचड़े में पैर को नहीं लगाओ कोई भक्त हमारे पास आकर कहा स्वामी जी में देखा जो कहते दान नहीं करना चाहिए सब लोग कहते दान करो दान करके एक सामने ने देखा कहते दान को मना करते अच्छे स्वामी हुए ना गीता के तात्पर्य गुजारने वाले है ना नहीं ऐसे कोई होते हैं कहते दान का निषेध करते हैं फिर गीता के मर्म गयो लोग कहते गीता के मर्म ग्यो मर्म क्या है ना दान का भगवान निषेध करते है दान का निषेध क्या नहीं निषेध क्या और जो कहते दान करना है उसका दिषांत क्या देते किचन में पैर लगाओ फिर दो तो उसके अभिषात धन कमाओ नहीं दान करना है के अभी धन कमाओ नहीं तो लोग क्या करेंगे धन कमाना छोड़ देंगे धन तो कमाएंगे दान करना छोड़ देंगे ये तो छोड़ देंगे धन कमाना कौन छोड़ देगा दान नहीं करना है तो धन नहीं कमाएंगे ये नहीं दान छोड़ देंगे तो ये कलयुग में इस प्रकार गुरु भी बनते हैं कलि युग में जब तक शास्त्रीय मार्ग पर चलता है तो कली का प्रवेश नहीं होता दूर में रहता है और शास्त्रीय मार्ग पर चलने लगे तो कली का साम्राज्य स्थापन होगा इसलिए कौली महाराज ने जब स्कंद पुराण में आता है यदि कौली के साम्राज्य जब शुरू हुआ उसके दूत तो लोग आए आने पर जहां जाते हैं ये द्वापर के बाद भगवान ने कहा गीता का उपदेश हो गया महाभारत अर्चना हो गई सब के शास्त्र चिंतन पुराना पाठ आदि करते हैं कलियुगो में तो कलियुग का दूतों का प्रवेशन नहीं हो पाता है जहां वेदांत चिंतन है और शास्त्र चिंतन होता है वहां तो कलयुग का अंदर प्रवेशन नहीं होगा कलयु के दूतों का सब जाकर राज, कली राजा के पास पहुंच गए आपका सामर्ज्य स्थापन नहीं हो पाएगा हमारे सामर्थ्य नहीं होता हम जब जाते हैं हमारा शक्ति क्षीण हो जाती आगे नहीं जाति पीछे उठ जाते उनके भजन साधन से हमारा शक्ति हो जाती फिर क्या करेंगे वो? बहुत वो कहे नहीं कुछ उपाय करना पड़ेगा क्या उपाय करना पड़ेगा कहीं जाओ एक काम करो आप लोग जाओ विभिन्न स्थान में गुरू बन करके तपस्वी बन करके प्रकट हो जाओ लोग तुमको मानेंगे और उप कुछ उपदेश करते समय कुछ तो तप करो शास्त्र विरूद्ध उपदेश करो असात्रीय उपदेश करने पर लोग आपके पीछे चलेंगे क्योंकि तपा करना रूप व्यस्त बनाना व्यस्त बनाओ लोग उसे आकृष्ट होंगे और तपो करो देखाओ कुछ नहीं हो तो कम जाना ऐसे करना और सुनने पर देखें बड़े जितना तो जब कई लोग ऐसे करते रहेंगे मन कहीं लगे नहीं लगे ये, जब हमारा चल रहा है चिता तिलक धारण करके इसे व्यस्त बनाओ अशास्त्र मार्ग का उपदेश करो जब लोग अशास्त्र मार्ग पर चलेंगे तो हमारा साम्राज्य का स्थापन होगा ये स्कंद पुराने में आता है जैसे जो देखा है ये स्कंद पुराने में नहीं लिखा है कुछ लोग इसे करते हुए किन्तु अन्य वाक्य लिखा गया तो ऐसे गुरु बन करके शास्त्र विरूद्व उपदेश करने वाले होते हैं और विद्वानों को पहचान लेते यही उसी दूतमे कहली कि दूत में है बहुत लोग प्रसिद्ध हो गए बहुत लोग बड़ा मानेंगे बड़े बड़े पुस्तक छपा दिया तो विद्वान हो जाएंगे ना त्यागी हो जाएंगे तपस्या कुछ ना कुछ नियम रख दिया कुछ नियम रखने में तपस्व चप्पल नहीं पहनेंगे खड़म पहनेंगे तो बड़ा तपस्या हो गया ना कोई खड़म भी नहीं पहनता है कोई लकड़ी के खड़म पहन लिया तो हो गया परमात्मा को प्राप्त कर लिया ये चला भगवान को प्राप्त कर लिया खड़म पहन से मिल गया चप्पल नहीं पहनते नहीं ये सब कुछ नहीं ये सब आए अपनी सुविधा असुविधा शुद्धि अशुद्धि के लिए कोई कुछ उपयोग करता है पोषाक स्मर से कोई निश्चय नहीं होगा दाढ़ी बड़े बड़े रख दे परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा जल्दी उसे नब व्यवहार करेंगे दाढ़ी को एक बार काट देते छह महीना दो महीना चार महीना क्या भी जाता है उसमें आसती क्यों दाढ़ी में यदि आसती आता है और दाढ़ी फिर बढ़ उसको कटिंग करे मुझसे को कटिंग करे जिसका देह में इतने तादात्मक से है और परमात्मा प्राप्ति क्या होती बड़े बड़े महापुरुष संन्यास मार्ग में मुंडन करने के लिए कहा गया और वैष्णव मार्ग में से जब जब आ, में अरय में मोनी रश्य आते थे काटने का साधन ही तो कर जटा बढ़ी तो गया तो बढ़ी गया किन्न जब साधने सो करते व्यवहार करते लाखों लाखों रूपया का व्यवहार करोड़ों रूपया का व्यवहार चलता है एक बार काटे दे बाल निकाल दे तो क्या बिगड़ बाल को सामान्य गरीब व्यक्ति काटे के फेंक देते और साधु बनकर उसको रख करके सजा करके ये सब जितने हैं सब व्यक्त है तप बहरा आ गया तीन प्रकार तप आ गया सब तपो पूरा तप है उसमें सात्विक तपो बताएंगे तो बताया यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम अवश्य करना चाहिए क्यों करना चाहिए यज्ञ दान तप चैव मनीष्यम पावनानी पवित्र करने वाले मनुष्य मनुष्य नाम क्या जो फल फल इच्छा नहीं रखने वाले उनकी फल इच्छा करने वाले के लिए अंतगण शुद्ध होगा फलो हिस्सा नहीं रखने वाले के लिए पावनानी आनी तो यज्ञ दान तप आजकल करना चाहिए पहले करते थे आजकल कर नहीं करना चाहिए <laughs> ये कभी शास्त्र निषेध नहीं कुछ शास्त्र निषेध शास्त्र के विरुद्ध कहने वाले लोग पहले भी थे अभी भी होंगे कभी इसलिए शास्त्र के तात्पर्य समझे प्रामाणिक पुस्तक पढ़े ऐसे जो महात्म कोई है व्याख्या करेंगे पुस्तक बड़े बड़े भले हो जाए अब तो पुस्तक में ऐसे कहीं पुस्तक मिलेगा तो पुस्तक को छोड़ देना चाहिए भगवान शंकराचार्य एक स्थान में कहते सड़ंग मूर्खवध उपेक्षणीय त्रयोदशी श्लोक में, में, में? ने? ने? ने? ने? ने? किस लोग में त्रयोदश के प्रारंभ में सर्व सर्वसात्रविदी सारे छात्रों को जानने पर भी मूर्खवध उपेक्षणीय जो गुरु शिष्य परम्परा से ज्ञान प्राप्त नहीं कोई तो मना करते गुरु की आवश्यकता नहीं तीन से तीन लिया ये दिया तस्माद असंप्रदायविद सर्वसात्रविद भी मूर्ख अवदेव उपेक्षणीय हो जब गुरु शिष्य सम्प्रदाय परंपरा से नहीं ज्ञान प्राप्त किया सारे साथो को जानने पर भी उसकी उपेक्षा करनी चाहिए जैसे मूर्ख की उपेक्षा करते हैं कुछ बोलता तो उपेक्षणीय ऐसे भी कोई होते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं खंडन करते जो गुरु की आवश्यकता नहीं कहते गुरु से परंपरा को नहीं मानते वो उनकी कैसे उपेक्षा करना चाहिए मूर्ख वो तो उपेक्षा नहीं हो ऐसे शास्त्र में आता है तो कहने वाले बहुत प्रकार कहते हैं अभी चल रहा है यज्ञ दान तप कर्मा न त्याज्यम कार्य में होता था यज्ञ दान तप मनीष्य न पावना पवित्र करने वाले श्लोक बोलो यज्ञ दान तप कर्म न्याज्यो दप्स्वनाषिणा एक कर्मा कर्मा संगं त्यक्त फलाम त्यक्त कर्तव्याति में पाथ कर्तव्याति में पाथ निश्चित मत मुझे मत मुझे संगं कर्मा संग फिर चर्तव्याति में पाथ निश्चितं मतमुत्तमं मुता कर्माण यज्ञ दान तपादी कर्म संगम त्यकवा आश को छोड़ करके कर्तृ बुद्धि छोड़ करके फलानी फलैच्छा को छोड़ करके इति कर्तव्या कर्तव्य नी करना चाहिए ये मेरा निश्चितम उत्तम मतम निश्चितम और उत्तम श्रेष्ठ मत करना चाहिए कर्म जो सामर्थ्य है करना चाहिए कर्तव्य करना चाहिए नहीं करने पर समय बर्बाद साधन व्यर्थ है मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है और ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन भगवान कहते करना चाहिए आज्ञा है या आज्ञा नहीं आज्ञा। करना चाहिए कहते किन्तु नहीं करें नहीं कहते आज्ञा आए का उल्लंघन कलाए था परमात्मा का द्वेष हो जाता है उनके शासन का अतिक्रमण आज्ञा का उल्लंघन यही द्वेश हो जाता है परमात्मा की आज्ञा पालन करना चाहिए जो भक्त है कारण भगवान कहते श्रृति स्मृति ममी भाज्य वेद में जो कहा गया स्मृति कहा है मेरी आज्ञा वो तो करना चाहिए हां पसंद नहीं करना क्यों कहा गया क्यों कहा गया ये ईश्वर की आज्ञा आने के बाद पूछेंगे क्यों करेंगे आज्ञा क्यों किये परमात्मा ने क्यों कहा क्यों कहा नहीं आज्ञा है तो करना चाहिए भगवान कहते मेरा ही निश्चय कर्तव्या नहीं करना ही चाहिए निश्चय समझ लो आगे उसके लिए कहेंगे श्लोक तो बोलो एतान्य कर्मा संगं त्यक्त्वा त्यक्त कर्तव्या मे पाथ निश्चित मतम ओन मित्रु शन्नो भव श इंद्रो बृहस्पति शो विषु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। त्वामे वा तमे प्रत्यक्ष ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्मा वादिशतमिश सक्यमारिशम तन्त तदी आवीन्वे ओम ओ शातिशा शाति